दो तीन चार पांच छ सात आठ लोग होते हैं वहां कुछ सहायक होते हैं कुछ डॉक्टर होते हैं ये सबके सब, सब लोग मुंह पे पट्टी क्यों बांधते हैं ऊषा उन्होंने बताया इस मरीज की जान बचाने के लिए मैंने कहा इसको क्या खतरा है खतरा है इसकी जान खतरे में आप इसकी जान बचाने के लिए मुंह पे पट्टी बांधते बोले हमारे शरीर से मुंह से नाक से जो हवा निकलती है इसमें बहुत सारे कीटाणु होते हैं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 इसलिए राग नहीं होता किसी में भी नहीं होता न स्त्री में न पुरुष में किसी में नहीं होता हमको लगता है ये सब कचरा पेटी है शरीर अलग है आत्मा अलग है और ये दोनों ही दुखदायक है शरीर भी और आत्मा भी असली सुख देने वाला तो ईश्वर है इसलिए हम ईश्वर का चिंतन करते हैं ईश्वर में आकर्षित होते हैं न जीवात्माओं में और ना शरीर में शरीर तो उदाहरण प्रकृति का प्रकृति और प्राकृतिक साधन जितने भी इन चीजों में हम आकर्षित नहीं होते क्योंकि ये सब चीजें अनित्य दुखदाई, अशुद्ध इस तरह से आत्मा तो शुद्ध है कम से कम शरीर अशुद्ध है चलो मान लिया आत्मा तो शुद्ध है राग रुचि क्यों नहीं रखते हमने कहा किस आत्मा में राग रुचि रखे जिसको पकड़ो वही गाली देता है जिसके बाद जाओ वही अन्याय करता है जिसके बाद जाओ वही अविद्वान है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 तो उनको सेठों को अपने कुत्तों में राग हो जाता है अब वो एक सेठ दिल्ली में रहता है और उस कुत्ते को पालता है उससे राग हो जाता है फिर वो यहाँ से काम से जाता है बैंगलोर और बैंगलोर जाके फोन वहाँ से फ़ोन करता है मेरे कुत्ते वो खाना खिलाया कि नहीं खिलाया घर <laughs> <laughs> में फॉर्ड करता है मेरे कुत्ते वो खाना तो खिलाया कि नहीं खिलाया कभी ऐसा ना हो भूखा मर जाए उसको अच्छी तरह से खिलाना इतना राग हो जाता है वहाँ बैंगलोर से भी जाके फोन करते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 अशुद्ध कर्म है ठीक है ना सिद्धांत रूप में तो ठीक बता अशुद्ध कर्म है। परंतु क्या लोग आजकल झूठ बोलने को अशुद्ध कर्म मानते नहीं नहीं मानते अब लोग मिलेंगे जो झूठ बोलने को बुरा मानते हो और झूठ ना बोलते हो कहने को तो बहुत लोग कहते हैं साहब झूठ बोलना ठीक नहीं झूठ बोलना अपराध है झूठ बोलना पाप है बचपन से सीख लेते हैं सबको सिखाते हैं झूठ बोलना पाप है बचपन से सिखा देते वो सिर्फ शाब्दिक ज्ञान है शब्दों में लोगों ने रटा हुआ है कि झूठ बोलना गलत झूठ बोलना अपराध है छल कब करना करना बुरा काम है लड़ाई झगड़ा बुरा काम है राग द्वेष करना बुरा काम है छीना झटकी लोगों का जिक्र तो बहुत है खुदा का जिक्र तो बहुत खौफ है खुदा कुछ नहीं खौफ है खुदा कुछ नहीं भगवान भगवान की चर्चा तो बहुत करते हैं लोग पर भगवान का डर कुछ नहीं है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 सिगरेट वाले से पूछो क्या सिगरेट पीना हानिकारक है क्या बोलेगा हाँ जी क्या आप जानते रहते हैं सिगरेट हानिकारक है तो फिर पीनी चाहिए मान तो पी रहे जिस दिन दिन समझ में आ जाएगी ख़राब है दिन तो तो उस छोड़ देंगे ये सब अविद्या है इस अविद्या से हमको बचना है तो ये हो गया बुरे कर्मों को अच्छा कर्म मानना अशुद्ध कर्मों को शुद्ध कर्म मानना यह अविद्या है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 इन बच्चों का जन्म भारत में हुआ और जिनसे बात करते हैं उनका जन्म भी भारत में हुआ जब दोनों भारतीय हैं तो फिर विदेशी भाषा में क्यों बोलते हैं भाई अपनी भाषा में बोलो ठीक बात है थोड़ी बहुत रट लेते हैं अंग्रेजी खामखा ये दिखाने के लिए कि हम पढ़े लिखे हाँ कॉन्वेंट में पढ़ते हैं हम बहुत समझदार है हम बहुत बुद्धिमान है जो अंग्रेजी बोलता है वो बुद्धिमान है और जो अंग्रेजी नहीं बोलता वो अनपढ़ और वो मूर्ख है वो खाली ऐसी एक भ्रांति फैलाने के लिए इस तरह से वो बोलते हैं और वह सारा नकली विदेशी ढंग से वो सारा खाना पीना जीना है तो ये अच्छी चीज़ें हैं खाने पीने की इनको स्वास्थ्य के लिए खाना पीना चाहिए ये जो दाल रोटी सब्जी वगैरह ये नहीं कि कड़ी खिचड़ी नहीं खाना पसंद करें और वो पिज़्ज़ा जरूर खाएँगे चाइनीज़ वो खाएंगे चाउमीन खाएँगे और क्या क्या खाएंगे अगर और क्या क्या एक तो बोल जी हॉट डॉग मैंने कहा तो ये हॉट डॉग क्या होता है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 माँ भी खुश बच्चा बारे भी खुश उसका तो माल बिगड़ा है सारे खुश <laughs> जबकि वो अच्छी चीज नहीं है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तो ऐसी अशुद्ध वस्तुओं को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक चीजों को बुद्धिनाशक चीजों को शराब मांस आदि और ये गुटखा मसाला तंबाकू अफीम आदि इनको प्रयोग नहीं करना चाहिए अच्छी चीज को लोग खराब समझते हैं और खराब को अच्छा समझते हैं दोनों तरफ विद्या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 क्या समझते हैं हम जितना पैसा अधिक कमा लेंगे उतने ज्यादा सुखी हो जाएंगे ऐसा समझते हैं सुना चुका हूं सुनाता ही रहता हूं यह बिल्कुल गलत बात है जितना पैसा अधिक कमाएंगे उतने ज्यादा सुखी हो जाएंगे ऐसा नहीं तो श्लोक लिखा पैसे के बारे में अर्थान अर्जने दुखम बोलेंगे अर्जुने दुखम अर्जिता च रक्षणे, ठीक है अर्जने दुख अर्जिता रक्षणे, व्यय दुख हाँ व्यय दुखम धिक् अर्थान कष्ट संश्रया बोलो अर्थान कष्ट संश्रयान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 बैंक में रखो तो सरकार टैक्स लगा दे कहीं सेठ को उधार दो तो वापस नहीं आए किसी गरीब को दो तो वो खा जाए और मित्र दोस्तों को पता लग जाए तो मांगने आ जाएंगे कुछ हमको दे <laughs> बताओ रक्षा करना ही बहुत टेढ़ा काम तो अर्था नाम अर्जने दुखम पैसा कमाने में दुख अर्जिता नाम च रक्षण और कमा लिया तो उसकी रक्षा करने में दुख आए दुखम व्यय दुखम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 और फिर सर पे डंडे बजेंगे डंडे भी खाए वो तो नहीं पढ़ा आपने वेद में ये तो पढ़ लिया की व्यम श्याम पते हो रही ना, हम धनेश्वर के स्वामी बने इसका अर्थ ये होता है कि हम भूखे नहीं मरे हम दीनहीन गरीब नहीं हो भिखारी नहीं हो हरे के आगे हाथ नहीं फैलाएं, इतना रुपया होना चाहिए कि आराम से ची ले बस जितना चाहिए उतना तो योग दर्शन में अपरिग्रह के नाम से बोला अपरिग्रह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 तो गुरुजी ने वहां पे पहुंच के भोजन करने पीछे से सूचना आई गुरुजी ने कहा आज किसी को खीर नहीं मिलेगी सारी खीर इन अतिथियों को खिला दो <laughs> कोई ब्रह्मचारी नहीं खाएगा <laughs> अब सब लोग तैयारी करके गए थे आज तो गुरु आ रहे जबकि दंड बैठक लगाते व्यायाम करते हैं तो भूख भी अच्छी लगती है और खाने की इच्छा भी होती है तो सब अपनी थाली लेके गए खीर खाने के लिए और गुरु ने आदेश दे दिया आज खीर किसी को नहीं मिलेगी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 बिल्कुल हो सकता है मैं खाता हूं मैं बाजू खाता हूं और बिल्कुल सुख नहीं लेता मैंने कहा भाई बड़ी अजीब बात है हमको भी सिखा दीजिए हम भी सीख लेंगे <laughs> बिना सुख कैसे खाते है तो गुरुजी ने सिखाया फिर हमने भी सिखा दे अच्छा चलो सीखो तो एक बात गुरुजी ने बताई कि फरमाइश करना छोड़ दो क्या बताइ बनाओ खीर बनाओ आजी आइटम बनाओ आजू आइटम बनाओ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 ये तरह तरह के प्रयोग करने पड़ते हैं उससे फिर व्यक्ति को ये आत्मविश्वास हो जाता है वो ये बात सीख जाता है कि बिना सुख लिए भी खा सकते हैं तो बताई गुरुजी ने कि बिना सुख कैसे खा सकते हैं सबसे पहले समझाने के लिए एक दृष्टांत दिया एक व्यक्ति शेठ जी भोजन कर रहे थे बहुत अच्छा बढ़िया भोजन कर रहे थे खीर पूरी हलवा मिठाई पूरी दाल सब जी थे लंबा चौड़ा व्यापार था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 अन लगाने से अर्थ उलट जाएगा ये वही है नये तत्पुरुष समास कि शब्दों से पहले तो अ जुड़ता है और किन्हीं शब्दों से पहले अन जुड़ता है तब वो नयन तत्पुरुष समास होकर अर्थ उलट जाता है सत्य तो पहले क्या जुड़ेगा अ लगेगा असत्य हिंसा अहिंसा नियम है वो नियम यह है कि जो शब्द किसी व्यंजन से आरंभ होते हैं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 अनात्मा को आत्मा समझ लेना यह चौथी अविद्या है उदाहरण वही शरीर पहला उदाहरण शरीर आत्मा है या आत्मा से भिन्न है आत्मा से भिन्न वस्तु है पर व्यक्ति इस शरीर को ही आत्मा समझते हैं। ये अनात्मा है आत्मा नहीं आ चीज और आत्मा से अलग होते हुए भी इसको व्यक्ति आत्मा मान लेता है इसका नाम अविद्या फिर इस अविद्या से वह राग होता है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 लोग ऐसे ही तो सोचते हैं ना इसीलिए डरते हैं अविद्य। अविद्या के कारण लोग मृत्यु से डरते हैं तो समझते हैं कि शरीर ही तो मैं हूं अगर ये शरीर मर गया तो मैं तो मर जाऊं तो मैं मर गया तो फिर तो सब खत्म सारा सुख हो जाएगा की मृत्यु मानते हैं इस कारण वो दुखी रहते हैं और डरते रहते हैं ये सारी अविद्या है तो विद्या है शरीर अलग है आत्मा अलग है दोनों अलग अलग है शरीर अनित्य है नाशवान है आत्मा अनित्य है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 जब जाएंगे तब कितने ले जाएंगे तब भी खाली फिर क्यों रो रहे जो लिया यहीं से लिया जो दिया यहीं पर दिया तुम्हारा क्या लायक थे? तुम्हारा गीता सार खूब लिख रखा है घरों घरों में टांग रखा है गीता सार तुम क्यों रोते हो तुम्हारा क्या चला गया जो लिया यहीं से लिया जो यहीं पर दिया है क्यों रोते हो तुम्हारा कुछ भी नहीं था सब चला गया भगवान का सब चला गया कोई चिंता मत करो आध्यात्मिक दृष्टि से ये बातें ठीक हैं, ये गीता सार आध्यात्मिक दृष्टि ठीक है सांसारिक दृष्टि से ठीक नहीं है जो हो रहा है अच्छा हो रहा है लोग मर गए बहुत से घायल हो गए बहुत अच्छा हुआ अच्छा हुआ ना नहीं अच्छा हुआ ना नहीं था ये तो फालतूत बाल में मिक्स कर रखा ये तो सुनाया ही नहीं था <laughs>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 इसलिए एक ही माता पिता से चिपके रहते हैं बस यही मेरे माता पिता है क्यों पिछले जन्म में यही माता पिता थे या और थे कोई तो फिर पीछे दस लाख जन्म हो गए दस लाख बीस लाख माता पिता छोड़ दिए वो असली थे या आज वाले असली है? कौन से असली <laughs> तो फिर क्यों इनमें क्यों चिपके क्यों इनमें मोम आया क्यों इनमें रागे इसका नाम है तत्व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 मोक्ष हो गया तो सुख मिलेगा यह ऋषियों का कथन है उनका